गीता तत्व चिंतन स्वधर्म मांसा युद्ध ही अर्जुन का स्वधर्म इस दृष्टि से जब हम अर्जुन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वह जन्म से भी छत्री है और वृत्ति से भी हम कह चुके हैं कि स्वधर्म का आधार भले ही गौड़ रूप से जन्म हो पर मुख्य रूप से वह वृत्ति ही है और जहाँ जन्म और वृत्ति दोनों में मेल हो वहाँ तो कुछ कहना ही नहीं अर्जुन में इन दोनों का मेल था युद्ध उसके रक्त में था वह उसके लिए धर्म था ऐसे युद्ध से होने वाली हिंसा का दोष अर्जुन पर न पड़ता पर अर्जुन यह बात समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उस पर मोह अत्यंत हावी हो गया था वैसे सामान्य रूप से देखें तो हिंसा दोषपूर्ण है सही पर जहाँ युद्ध होता हो वहाँ शत्रु पक्ष के सैनिकों को जितनी अधिक संख्या में निहित किया जाए वह उतना ही प्रशंसनीय और गौरवपूर्ण होता है वहाँ बस दोषपूर्ण नहीं है एक जल्लाद अपराधियों को फांसी पर लटकाने का कार्य करता है तो क्या इस कार्य के फल स्वरूप उसे पाप लगेगा नहीं वह तो मात्र अपना कर्तव्य करता है इसी प्रकार जो युद्ध हम पर अधर्मपूर्वक थोपा गया है यदि हम उसका यशोचित रूप से सामना न करें तो यह युद्ध न करना ही हमारे लिए दोषपूर्ण और पाप का कारण होगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म को देखो अन्याय का प्रतिकार करना ही तुम्हारा स्वधर्म है दुर्योधन का पक्ष पूर्णतः अन्याय का है और चूंकि भिस्मितामह तथा द्रोणाचार्य इस अन्याय पूर्ण पक्ष का साथ दे रहे हैं इसलिए वे भी शासन करने योग्य हैं वे भले ही व्यक्तिगत दृष्टि से धर्मपरायण हो पर उनकी धर्मपरायणता यदि अधर्म का पोषण करती है तो वह समाज के लिए हानिकारक है और उसका समन होना चाहिए धर्म का अधर्म की पीठ ठोकना खतरनाक लोग कहते हैं कि गांधारी बड़ी प्रतिब्रता प्रति थी इतने कि जब उन्होंने सुना उनके होने वाले पति अंधे हैं तो उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली या प्रशंसनीय है या खेदजनक। मैं तो इसे खेत ही कहता हूं भले ही लोग गांधारी के इस कृत्य के लिए उनकी प्रशंसा करें गांधारी यदि ऐसा विचार करती कि चलो मेरे पति यदि अंधे हैं तो मैं अपनी आँखों से देखकर उन्हें रास्ता बताऊंगी तो इसे मैं विवेकपूर्ण कहता पर गांधारी में इस विवेक की कमी है इसीलिए वे अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती हैं महाभारत का युद्ध जब चल रहा था वे दुर्योधन को एकांत में बुलाती हैं और उससे कहती हैं पुत्र मेरी आँखों में अद्भुत शक्ति है मैं जिसकी ओर देखूंगी वह वज्र का हो जाएगा तू ऐसा कर रात्रि में चुपचाप मेरे पास आना सारे कपड़े उतार कर नंगे आना मैं एक बार तेरे शरीर को देख लूँगी तो बस वह वज्र का हो जाएगा फिर तू अमर हो जाएगा और युद्ध में तेरा वध कोई ना कर सकेगा क्या गांधारी नहीं जानती थी कि संसार में कोई मनुष्य अमर नहीं है जानती थी फिर भी वे अपनी ममता से इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने दुर्योधन को अमर बदान देना चाहा क्या गांधारी नहीं जानती थी कि उनका बेटा दुर्योधन अन्यायी है अधर्मी है सब जानती थी उन्होंने राजा धित्राष्ट्र से दुर्योधन की निंदा करते हुए कहा था कि वे दुर्योधन के कहने में न आए जब दुर्योधन पांडवों को दूसरी बार युद्ध क्रीला का आमंत्रण देना चाहता है तो गांधारी जैसा कि हम पहले कह चुके हैं राजा धित्राष्ट्र को दुर्योधन की बातों में आने से मना करती है कहती है, आर्यपुत्र दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा अतः इसे त्याग देना चाहिए भारत इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा कौरवों तुम लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो भरत कुल तिलक आप अपने ही दोस्त से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए प्रभो इस उजंड बालक को ही हाँ में हाँ ना मिलाइए